भद्रंग कर्णे शुणुयामदेवा भद्रम पशेम्शज्रा स्थिर सुषुवा गुंसनुरीसेमदेवितयु स्वस्न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नूषा विश्वेदा स्वस्न नक्षो अरिष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द शाति शांति शाति शकं शंकरचार्य केशवं बादरायनम सूत्र भाष्य वंदे भगवरो गुररात्मे मूर्तिभागिनेदव्या दक्षिणामूर्त नमः ओ शांति शांति शांति अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के द्वितीय प्रश्नात्मक द्वितीय प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण के द्वित का विचार हो गया है तृतीय कंडिका का विचार प्रारंभ होने जा रहा है भार्गव भार्गवैदर्भ का प्रश्न आचार्य पिपला जी के प्रति है कि शरीर को धारण करने वाले कितने देव हैं कत्व देवा प्रजाम विधारयंते और दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन कौन है जो अपने महात्म्य का कथन करते हैं और कौन है इनमें वरिष्ठ तो धारण करने वाले तो मुख्य प्राण सहित अधिदेव आकाश आदि तथा अध्यात्म वागादि सब इस शरीर के विधारक है ये बताया और लेकिन जो इस शरीर को धारण करने वालों में से अपने कार्य का प्रचार प्रसार करने वाले हैं उनके रूप में द्वितीय कंडिका के अंतिम वाक्य में ते शब्द से ग्राह्य है मुख्य प्राण से अतिरिक्त आकाशादि तथा अध्यात्म वागादि सभी मुख्य प्राण को छोड़कर के वे अपने शरीर विधारण रूप महात्म्य का लोकों में प्रचार प्रसार करते हैं अपने महात्म्य का कथन करते हैं अब का मतलब उन्हें अभिमान है इनमें से प्रत्येक आकाश आदि में से हरेक समझता है कि मैं ही इसे धारण करके रखा हुआ हूं। मैं न रहूं तो इस शरीर का रहना मुश्किल हो जाए ऐसा अभिमान आकाश आदि में से प्रत्येक को हुआ और उस अभिमान के कारण अपने आप को ही इस शरीर के स्थिति का निमित्त समझ बैठना अभिमान है और फिर अपने में महत्व बुद्धि हुई अभिमान निमित्त और उस महत्व का ख्यापन करने लगे तो इनके अभिमान को देख करके समझ करके मुख्य प्राण इन आकाशादि देवताओं को कहता है तृतीय कंडिका में बताया जा रहा है तृतीय कंडिका का उच्चारण कर ले प्राणवाच मां मोहम आप आपद्यथा एतत् पञ्चधा अहम एवतः आत्मा विधारयामि इति ते अश्रद्धा बू तान वरिष्ठ प्राणवाच तो जो तीसरा प्रश्न था भार्गव जी का आचार्य पिपला जी के प्रति कह एशाम वरिष्ठ इसका भी एक प्रकार से उत्तर दिया जा रहा है प्राण का वरिष्ठ ये विशेषण देकर के तो तान याने इस प्रकार अभिमान करने वाले आकाशादि देवताओं को वाच यानी कहा किसने तो प्राण और कौन सा प्राण तो वरिष्ठ प्राण यानी मुख्य प्राण तो मुख्य प्राण ने अभिमानी आकाशादि देवताओं को कहा क्या कहा कि ये कहा कि मां मोहम आपद्यथा मां ये मांग है निषेधार्थ में मोहम आपद्यथा था यानी मोह करो मोहम आपद्यथा का अर्थ निकलेगा और मां मोहम आपद्यथा अर्थ है मोह मत करो तो जैसा आप लोग मोह यानी मिथ्या अभिमान मोह अभिमान्य धातु से मोह शब्द बनता है भाव अर्थ में घय प्रत्यय होने से उसका अर्थ निकलता है वैचित्य वैचित्य में चिति शब्द का अर्थ है ज्ञान और विचिति का अर्थ निकलेगा विपरीत ज्ञान जिसको है वो विपरीत ज्ञानवान और वैचित्य का अर्थ है उसका भाव या विचिति शब्द का अर्थ है विपरीत ज्ञान करते हैं तो स्वार्थ में क्षय प्रत्यय करके विचिति रेव वैचित्यम का अर्थ निकलेगा विपरीत ज्ञान मुह वैचित्य का अर्थ निकलता है विपरीत ज्ञान अर्थ में मुह धातु है और विपरीत ज्ञान का अर्थ होता है मिथ्या अभिमान तो मिथ्या अभिमान मोह शब्द का अर्थ निकला और मत करो इस प्रकार का मिथ्या अभिमान आप लोग मत करो ऐसा मुख्य प्राण ने इन अभिमानी आकाश आदियों को कहा मिथ्याभिमान करने वालों से कहा और क्या कहा तो कहते ये कहा कि अहम एव आत्मा पंचधा ये तत्त ये जो अहम एव एतत् है इस एत का अन्वय प्रविभज्य के साथ करना तो अहम अहम एव प्रविभज्य अहमे आत्मा पंचदानवष्टभ्य इति ऐसा मुख्य प्राण ने इन आकाशादी अभिमानी देवताओं से कहा मई ही अपने आप को आत्मान का है पंचधा यानी पांच विभागों में विभक्त करके प्राण अपान व्यान उदान समान ऐसे अपने पांच प्रविभाग करके ये तद बाणम जो ये शरीर है इसे अवस्थभ्य विधारयामी अवधारित धार, करके रखा हुआ हूं आश्रय दे करके इसे रखा हूं तो जैसे प्रासाद को छत को धारित करके रखने के लिए उसके कम से कम चार खंभे होते हैं और वे धारित करके रखता है। ऐसे ही मैं अपने आप को पांच विभागों में विभक्त करके स्तंभों के तरह स्तंभ बनकर गए इसे आश्रय देकर के स्तंभ जैसे प्रासाद को आश्रय देते हैं ऐसा आश्रय देकर के इसे धारित करके रखा हूं गिरने नहीं देता हूं खड़ा है तो खड़ा रखता हूं बैठा, तो बैठा है तो बैठा ही रखता हूं ऐसा मुख्य प्राण ने आकाश आदि से कहा इसलिए आप अभिमान मत करो कि मैं ही इसका विधारक हूं मैं ही इसका विधारक हूं ऐसा मुख्य प्राण से जब ऐसा सुना आकाश आदियों ने तो अभिमान यदि उत्कर्ष में हो तो सही बात भी गलत लगती है ऐसा लगता है कि सामने वाला ही कुछ गलत बोल रहा है हम सही समझे हुए हैं इनको ही इसका बोध नहीं है ऐसे ही मुख्य प्राण तो ठीक कहा लेकिन आकाश आदि का अभिमान चरम उत्कर्ष में होने के कारण आकाशादि को मुख्य प्राण के इस कथन पर विश्वास नहीं हुआ श्रद्धा नहीं बैठी इसलिए कहते ते अश्रद्धाना बभूऊ ते यानी अभिमानी आकाशादि प्राण के प्रति अश्रद्धाना बभू प्राण पर उनको विश्वास नहीं हुआ प्राण के इस वचन पर थोड़ा भाष्य है भाष्य को देखिए तान एवं अभिमान वतो तो वरिष्ठ मुख्य प्राण वाच उक्तवान तो इस प्रकार का अभिमान करने वाले तान शब्द से ग्राह्य आकाश आदि को वरिष्ठ प्राण या मुख्य प्राण ने कहा क्या कहा कि मां मां मां मां एवं एवं कर दिया आपद्यथा अविवेकतया अभिम मा कुरुत विवेकम आपद्यथा ये मोहम आपद्यथा का अर्थ कर दिया अविवेकतया अविवेक, अविवेक ये मोह का अर्थ है और अविवेकता का अर्थ है अविवेकी बनकर के अविवेक से संपन्न होकर के मोह से संपन्न होकर के मूढ़ बन करके इस प्रकार का अभिमान मत करो मूर्ता त्यागो क्यों तुकते तो यस्मात्म तो। एवं एत बाणम अवस्टभ्य विधारिया पंचधा आत्मा प्रभज्य प्राणादि वृत्ति भेद स्वस्थ कृपाया कहते मई ही अपने आप को पांच विभागों में विभक्त करके वो पांच विभाग क्या है तो कहते प्राणादि वृत्ति भेदम प्राण अपान व्यान उदान समान रूप जो वृत्ति भेद है वृत्ति विशेष है उस रूपों में विभक्त करके अपने आप को मैं ही इस शरीर का धारण कर रहा हूं उत्तवती प्राण ने ऐसा कहने पर ते अश्रद्धाना यानी अप्रत्य अप्रत्य में प्रत्यय शब्द का विश्वास अप्रत्यय अर्थ निकलेगा अविश्वास तो अश्रद्धाना का अर्थ कर दिया अप्रत्ययत अविश्वासी बन गए उनमें विश्वास प्राण के बात पर नहीं रहा उनको बभु कथम एतद एवमिति तो विश्वास का विषय क्या है गति तो कैसे हो सकता है कि प्राण ही अपने आप को प्राण अपान आदि पांच विभागों में विभक्त करके शरीर को धारण कर रहा है ये जो प्राण कह रहा है ये कैसे हो सकता है ऐसा उनको प्राण के वचन के प्रति अविश्वास हुआ कथम ये इसके विषय में लिखते हैं टीकाकार कि एतद एव एतद उक्तम यानी एक तद शब्द से लेना कथम एतद एवं यहाँ पर जो एत है ये कथम एतद एवं में एकद शब्द प्राण के द्वारा उक्त अर्थ का परामर्शक है कि प्राण ने जो कहा वह कैसे विश्वासार्ह हो सकता है इस पर कैसे विश्वास करें एवं यानी यथाभूतम कथम यथा एवं का अर्थ प्राण ने जो कहा वह यथाभूत यानी वास्तविक कथम यानी कैसे होगा कथम शब्द है आक्षेपार्थ में का मतलब ये ठीक सही नहीं है चतुर्थकंडिका का उच्चारण कर लें। सो अभिमात्व इव तस्क्रामती सर्व सर्वे उत्क्रामन्ते सर्व एव तस्ति तथा मक्षिका मधुकर उत्क्रामन्ते सर्वा एव तस्तिषमानेंवाचु श्रोत्रं ते प्रीता स्तुन्वन्ति तो सो अभिमानात ऊर्धम उत्क्रमत इव तो प्राण ने आकाशादि के मुखाकृति को देख करके निश्चय कर लिया कि जो मैंने इनको कहा वो सब इनको सच तो नहीं लगा गलत ही लगा मेरी बात पर इनको विश्वास नहीं हुआ है ऐसा उनके अश्रद्धा का निश्चय करके उनके हावभावों को देख करके उनके अंदर की जो प्राण के वचन के प्रति अश्रद्धा है वह प्राण को ज्ञात हुई और फिर प्राण ने उन देखा कि इस समय इनका अभिमान कुछ अधिक ही है इसलिए क्या कर रहे हैं कि उनके अभिमान को दूर करने के लिए अभिमान्त ऊर्ध्व ऊर्ध्व शब्द अनंतर अर्थ में है तो अभिमान के कारण ही मेरे वचन पर इनको विश्वास नहीं हुआ इसलिए अविश्वास का निमित्त जो अभिमान है उसका निश्चय करने के अनंतर अभिमानत ऊर्ध्व का है अब ये निमित्त जब तक रहेगा तब तक अश्रद्धा ही बनी रहेगी अश्रद्धा का निमित्त अभिमान को दूर करना आवश्यक है अभिमान दूर हो जाएगा तो मेरे वचन पर इनको विश्वास होगा इसलिए इनको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा बातों से तो सीधे नहीं मानेंगे तो प्राण ने क्या किया कि उत्क्रामत इव तो प्रा, आ, उत्क्रमत इव उत्क्रमते वे उत्क्रमते उत्क्रमण किया इस अर्थ में उत्क्रमते ये लट लकार है प्राण ने और ईव शब्द का प्रयोग किया है कि पूरा पूरा निकला नहीं एक पैर इस शरीर के बाहर और एक पैर अंदर रखा एक प्रकार से तो जैसे ही अंदर वाला पैर उठाएगा तो पूरा पूरा उत्क्रमण होगा निकलने की तैयारी की तब भी इनका अभिमान रहा इसलिए एक प्रकार से एक पैर शरीर के बाहर डाल दिया और उस समय फिर इन्होंने देखा कि हमारा यहां रहना मुश्किल हो रहा है भूकंप जैसा आया है ऐसा हिलने डुलने लगे विचलित होने लगे कोई निमित्त तो भी नहीं दिख रहा खाली दिख रहा है कि प्राण का एक पैर बाहर है एक पैर ही मात्र अंदर है और अब तो ये जाने वाला है पूरा पूरा तब तो हमारा रहना है मुश्किल है इसमें इस शरीर में, इस में उन देवताओं का अभिमानत ऊर्ध्वम का अर्थ है उन देवताओं के अभिमान का निश्चय होने के अनंतर हाँ प्राण ने देखा कि इनके अंदर अभिमान है ये निश्चय हुआ प्राण को उसी के कारण मेरे वचन पर विश्वास नहीं है इनको अब ये अविश्वास का कारण अभिमान इनका दूर करना है इसके लिए क्या किया उत्क्रमत इव का उत्क्रम सा नहीं निकला तैयारी कर दी तस्मिन उत्क्रामती अथ इतरे सर्वे एवं उत्क्रामन्ते तो जैसे ही प्राण ने तैयारी कर दी निकलने की और एक पैर एक प्रकार से बाहर रखा तो सबके सब इस शरीर से अपने आप निकल रहे हैं खींचे जा रहे हैं अपने अपने गोलकों से उनकी इच्छा नहीं है निकलने की लेकिन मजबूरन निकलना ही पड़ रहा है इस दृष्टि से लिखा कि तस्मिन उत्क्रामती तस्मिन यानि प्राणे तस्मिन प्राणे उत्क्रामती सती ये सती सप्तमी है अथ एने प्राण के उत्क्रमण के अनंतर इतरे सर्वे इतर बाकी जो इस शरीर में स्थित हैं आधिदैव आकाश आदि और अध्यात्म वागादि तो सर्वे एवं उत्क्रामन्ते तो सबका भी उत्क्रमण होने लगा और तस्मच्च प्रतिष्ठान सर्वे एवं प्रातिष्ठन्ते और इस शरीर में प्राण के अवस्थित होने पर ये सभी के सभी अधिदेव आकाश आदि अध्यात्म वागादि इस शरीर में अवस्थित रहते हैं और प्राण उत्क्रमण करता है तो इनको भी उत्क्रमण करना ही पड़ता है इसलिए में कहा अनु आ, सर्वे प्राणा मुख्य प्राण के उत्क्रमण करते हुए मुख्य प्राण के उत्क्रमण के पश्चात तो ये सब उत्क्रमण करता है का मतलब उसका अनुसरण करता है ये चाहे कि मुख्य प्राण चाहता है जाना और ये रहना चाहते तब भी रह नहीं सकते उसका अनुकरण करना ही पड़ता है जीव उत्क्रमण करता है तो प्राण को उसका अनुसरण करना पड़ता है और मुख्य प्राण का अनुसरण गौण प्राण जो वागा दी हैं उनको करना होता है इसलिए कहा यहाँ पर कि तस् तस्मिन, तस्मिन उत्क्रामती अथ इतरे सर्वे एवं उत्क्रामंते प्रतिष्ठमाने सर्वे मर्वे प्रातिष्ठन्ते सभी की सभी की प्रतिष्ठा प्राण की प्रतिष्ठा से हैं इस शरीर में और सभी का उत्क्रमण प्राण के उत्क्रमण से होता है अब ये प्राण के रहने से शरीर में सब की अवस्थिति है प्राण के न रहने पर सब को जाना ही होता है प्राण के पीछे पीछे इसे दृष्टांत से समझा रही है श्रुति तद यथा इत्यादि से कि तत् यानी तत्र तस्मिन अर्थे प्राण के उत्क्रमण तथा प्रतिष्ठा का अनुसरण अन्य गौणवागा करते हैं इस विषय में ये तत्व शब्द का अर्थ निकलेगा तत्शब्द का दृष्टांत है क्या कि यथा मक्षिका मधुकर राजक्राम सर्वा एव उत्क्रामन्ते तो जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उस छत्ते में बैठे हुए मधुमक्खियों का जो ग्रुप होता है हजारों लाखों की संख्या में मधुमक्खियां होती है उसमें एक मुख्य मधुमक्खी होती है उसे कहा जाता है उन मधुमक्खियों का राजा तो कहते हैं मधुकर राजानम वो मधुकर राजा यदि छत्ते पर से उत्क्रमण करता है उस छत्ते को छोड़ करके अन्यत्र कहीं बसना चाहता है तो कहते हैं मधुकर राजानम उत्क्रामंतम सर्वा एवं उत्क्रामंते तो राजा ने उत्क्रमण कर लिया मुखिया ने मधुमक्खी के टोली के तो इन सारी टोली को वहां से उसके पीछे पीछे उत्क्रमण करना ही होता है वो कर ही लेता है और तस्विश्च प्रतिष्ठा माने सर्वा एव प्रतिष्ठान और वो जब तक उस छत्ते पे बैठा हुआ है छत्ते पे ही निवास करना चाहता है तब तक मधु लाने के लिए कितना भी दूर उस टोली की मधुमक्खी चली जाए लेकिन वापस वहीं पर आ जाती है वहीं बैठती है तो तस, तस्वीन से प्रतिष्ठ माने तस्वीन यानी राजनी मधुकर राजनी तो मधु मधुकर राजा के प्रतिष्ठित होने पर उस छत्य पर सर्वा एव प्रातिष्ठन थे तब तक उसी छत पे भी रहते हैं ऐसे ही ये मुख्य प्राण इस शरीर में जब तक है तब तक वागादि सब के सब इस शरीर में मजबूरन रहते ही है जाना चाहेंगे तब भी नहीं जा सकते और मुख्य प्राण यदि इस शरीर से उत्क्रमण करता है तो इनको इस शरीर में रहने की इच्छा होने पर भी अपनी उस इच्छा का त्याग करके प्राण के पीछे जाना ही होता है यह दृष्टांत तो हुआ तो ऐसे कहते हैं कि एवं वांग मनस ते प्राणम प्राणी तो वांग मनस ये उपलक्षण है पूर्व में बताए गए सब का अध्यात्म सभी का और अधिदेव का भी तो ये सब के सब प्राण के उत्क्रमण करने से उत्क्रमण कर लेते हैं इस शरीर से और प्राण के इस शरीर में प्रतिष्ठित रहने पर प्रतिष्ठित ही रहते हैं इस शरीर में ते अब ये प्रैक्टिकल करके जब दिखा दिया प्राण ने कि शरीर को अपने आप को पांच विभागों में विभक्त करके मैं ही धारण कर करके रखता हूँ मुख्य प्राण ने कहा था जब तक वचन मात्र रहा तब तक तो विश्वास नहीं किया और प्रत्यक्ष करा करके दिखा दिया तो उनका विश्वास हुआ अभिमान शांत तो हुआ अविश्वास का कारण निकल गया अभिमान तो अभिमान का कार्य अविश्वास भी अश्रद्धा भी दूर हो गई प्राण के वचन पर विश्वास हुआ और जब प्राण श्रद्धे बन गया इनका इस आचरण से श्रद्धे श्रद्धे बन गया वाघ का प्राण तो ये सब वाघ बड़े प्रसन्न होकर के स्तुति करते हैं मुख्य प्राण की इसलिए कहते प्रीता प्राणम स्तुनवंती प्राण के प्रति प्रीति संपन्न हो करके प्राण को अपना प्रेमास्पद मान करके श्रद्धास्पद मान करके प्राण की स्तुति करते हैं प्राणम स्तुनवंती यानी स्तुवंती स्तुनवंती का अर्थ है स्तुवंती भाष्य को देखिए सच प्राण तेषा अश्रद्धानता आलक्ष्य अभिमात्म उत्क्रमत इवेद मूल मूलकंडिकास्त जो स शब्द है उसका अर्थ कर दिया भाषकर भगवान ने स यह सरोनाम प्राण का परामर्शक है मुस्प्राण ने तेषाम आकाशादीना अश्रद्धानताम आलक्ष देखा कि मेरे वचन के प्रति श्रद्धा इनमें नहीं है अविश्वास है ये जान करके ये निश्चय किया कि अश्रद्धा का निमित्त तो मिथ्या अभिमान इनके अंदर बैठा हुआ है ये निश्चय किया तो फिर अभिमात् ऊर्ध् उत्क्रमत इव तो उनके अभिमान का निश्चय होने पर उत्क्रमत इव का अर्थ है इदम उत्क्रांत इव तो प्राण को थोड़ा रोष यानी क्रोध आया तो सरोने क्रोधवशात मैं सही कह रहा हूं लेकिन इनको गलत लग रहा है विश्वास नहीं हो रहा है मेरे सत्य वचन पर भी तो कहते हैं सरोशात निरपेक्ष यानी स्वयं निरपेक्ष शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार स्वयं एवं इत्यर्थ और उत्क्रांतवान इव का अर्थ कर दिया अत्यंत उत्क्रांति अभावात इव शब्द शब्द का प्रयोग श्रुति में तथा भाष्य में ये दिखाने के लिए कि अत्यंत उत्क्रांति प्राण ने शरीर से नहीं की अत्यंत उत्क्रांति करेगा तो फिर यह शरीर सव बन जाता है तो स्वयं ही प्राण ने सर्वसात उत्क्रांतवान मतलब उत्क्रांति सी की तो कहते तस्मिन उत्क्रामती यद वृत्तम तत् तो तत्के बाद में उक्तवा का शेष करने के लिए टिप्पणी कार कहते हैं पांच नंबर टिप्पणी में तद इति उक्तवा इति शेष तत्के पास में और दृष्टानतेन के पहले वो करना है उक्तवा शब्द का शेष जोड़ना है का अर्थ है तस्मिन उत्क्रामति यद वृत्तम तद उक्वा तो प्राण के उत्क्रमण करने पर उत्क्रमण से करने पर जो घटना घटी उसे बता करके फिर दृष्टांत से उस घटना को प्रत्यक्ष कराती है श्रुति प्रत्यक्षी करोती का अर्थ है प्रत्यक्षी कारयती ऐसा करोती को अंतर्भावित न्यर्थ समझना इसलिए छह नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा कि कारयती इतिया अंतर्भावित न्यर्थ है तो प्रत्यक्ष कराते हैं श्रुति प्रत्यक्ष कराती है दृष्टांत के माध्यम से दृष्टान्त का विशेषण जोड़ देना वक्ष्यमाने न दृष्टानते तद यथा इत्यादि वाक्य के द्वारा मूल कंडिका में जो वक्षमान दृष्टांत है उस वक्षमान दृष्टांत से श्रुति प्रत्यक्ष कराती है ये अर्थ तो पहले प्राण के उत्क्रमण करने पर जो घटना घटी उसे कहा जा रहा है उत्क्रामती इत्यादि से उसका व्याख्यान करते भाषकर भगवान कि उत्क्रामी सती ये सती सप्तमी है अर्थ कर दिया अनंतरम एव यानी जैसे ही प्राण ने उत्क्रमण किया तो उसी समय इन गौन प्राणों की स्थिति भी डामाडोल होने लगी इस शरीर में वो स्थिर नहीं रहने लगे तो अथ अनंतरम एवं इतरे सर्वे एवं प्राणाश्चुरादय उत्क्रामंतेमीरे उत्क्रमण कर लिए तो गे हैं तस्े प्रतिष्ठानी अनुक्रामती सतीवन तस्क्रामती अथ इतरेक्रामंते इसकी व्याख्या होने के बाद इसकी व्याख्या कर रहे भास्कर भगवान कि तस् प्राणे प्रतिष्ठ माने यानी इस शरीर में अवस्थित रहने पर प्रतिष्ठमाने का अर्थ कर दिया तुष्णिम भवती और तुष्णिम भवती का भी अर्थ कर दिया अनुत्क्रामती सती यानी उत्क्रमण रूप व्यापार से ऊपरत हो जाने पर मुख्य प्राण ने अपना उत्क्रमण रूप व्यापार बंद कर दिया इस शरीर से निकलना रूप व्यापार बंद कर दिया तो कते सर्वे एवं प्रातिष्ठांत तो फिर सबकी भी इस शरीर में ठीक से स्थिति होने लगी इनका भी निकलना बंद हुआ अब तद यथा इत्यादि वाक्य की व्याख्या है भाष्य में ति तत तत्र यथा लोके मक्षिका मधुकरा स्वराजान मधुकर राजक्राम प्रति सर्वा एव सर्वा एव उत्क्रामन्ते सर्वा प्रातिष्ठन्ते एवत्क्रामंते तो कहते लोक में जैसे देखा जाता है मधुमक्खियां अपने राजा का अनुसरण करती हैं तो वो राजा यदि जिस छत्ते पर कहीं दिन से रह रहा था उस छत्ते को छोड़ करके निकलता है तो उस छत्ते पर बैठी हुई बाकी सब मधुमक्खिया भी वहां से निकलती हैं। वो राजा जिधर जा रहा है उसका अनुसरण करती हैं और राजा यदि बैठा हुआ है तो सारी मधुमक्खियां भी आकर के वहीं बैठ जाती हैं। तो ये तो दृष्टांत हुआ कहते हैं यथा दृष्टांत वांग मनस श्रोत्रंच <coughs> ते य दृष्टानक्षुत्रच उत्सृज्यश्रद प्राण प्राणमात्म्यम तो वा, वागादी ने मुख्य प्राण के प्रति जो अविश्वास था उसे त्याग दिया उत्सृज्य का अर्थ है त्याग करके और फिर प्राण महात्म्य बुद्धवा निश्चित ही प्राण ही इस शरीर को धारण करके रखता हम तो अभिमान मात्र करते हैं तो फिर प्रीता श्रद्धा हो गई प्राण के प्रति तो प्राण के प्रति प्रेम भी अनुराग भी हुआ तो प्रीता यानी भक्तिमान होकर के प्राण के प्रति प्राणम स्तुनवंती प्राणों की स्तुति करने लगे स्तुनवंती यानी स्तुवंती इत्यर्थ तो भाष्य में जो था तद दृष्टान्तन प्रत्यक्षी करोति थी इसमें दृष्टान्त के विषय में लिखते हैं टीकाकार मूल तो कंडिका में तद यथा इत्यादि से वक्षमान जो दृष्टांत है उससे यह प्रत्यक्ष कराया जा रहा है कि मुख्य प्राण के उत्क्रमण तथा प्रतिष्ठा का अनुसरण गौन प्राण करते हैं <coughs> अब पंचम कंडिका का अवतरण है भाष्य में कथम और कथम का अर्थ करते हैं पांच नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार की कथम तुष्टु आकांक्षायाम यथा असौ तई अस्तावी तथा तत्त्र पठती इत कथम शब्द का अर्थ है मैंने ये आकांक्षा हुई ये कहा न कि ते प्रीता प्राणम स्तुनवंती तो चक्षुरादि ने प्राण के प्रति जो अश्रद्धा थी उसे त्यागा प्राण के प्रति श्रद्धा भक्ति संपन्न हो करके प्राण की स्तुति करने लगे तो कथम शब्द ने ये आकांक्षा बताई कि कैसे श्रद्धा भक्ति संपन्न होकर के स्तुति वागादि ने मुख्य प्राण की की ये आकांक्षा होने पर वागादि के द्वारा जो प्राण की स्तुति की गई जो स्तोत्र पाठ किया गया प्राण का वह स्तोत्र पाठ यहाँ पर बता रहे हैं आने वाले कुछ कंडिकाएं हैं मंत्र हैं जो वाघादी के द्वारा कृत प्राणों की स्तुति है पांच से तेरा तक है अच्छा तो नौ मंत्रों में मुख्य प्राण की स्तुति है इससे प्राण में इन्हीं स्तुति से मुख्य प्राण में ये सिद्ध होगा अतित्व प्रजापतित्व और वरिष्ठत्व तो सिद्ध हो ही गया वरिष्ठ प्राण है इससे इसी के लिए प्रश्न प्रकरण प्रारंभ हुआ करके कहा था ना प्राण के अतित्व प्रजापतित्व वरिष्ठत्वादी गुणों को बताने के लिए ये द्वितीय प्रश्नात्मक प्रकरण है तो जो वाघादी के द्वारा की गई प्राणों की प्राण की स्तुति है उस स्तुति से सिद्ध होगा कि प्राण अत्ता है और प्रजापति है तो ये प्रजापतित्व अतृत्व गुण अवरिष्ठत्व गुण जो इस प्रकरण का प्रतिपाद्य है प्राण में वो प्रतिपादित हो जाएगा तो पंचम कर्णिका का, का उच्चारण कर लें येषो अग्निस्तपतिष सूर्य एश, एश परजन्यो मघवान एश वायु पृथ्वी रईव रितंच यो तो तो अग्नि पति इसमें एस ये सर्वनाम है प्रकृत प्राण का परामर्शक जो मिथुन अंतपाती प्राण है यह प्राण ही क्या है कि अग्नि बन करके तपति हैने जो लती दहा करता है जलता है जलाता है तो ये जलने वाला जो अग्नि है दहा करने वाला जो अग्नि है दाह रूप व्यापार करने वाला वह प्राण का ही एक रूपांतर है यह प्रकृत प्राण ही अग्नि बन करके दाह रूप व्यापार करता है दहन करता है और एस सूर्य ऊपर से जोड़ देना सूर्य सन प्रकाशत है तो ये जो सूर्य है जगत को प्रकाशित करता है वह भी यह प्रकृत प्राण ही का रूपांतर है तो प्राण ही सूर्य बन करके जगत का प्रकाशक है प्रकाशन रूप व्यापार कर रहा है और ये सह परजन्य सन वर्षति क्रिया का अध्यय करना तो ये सह ये सरोनाम है प्राण का परामर्शक प्रकृति तो प्राण ही परजन्य रूप बन करके वर्षा करता है आदित्य जाएते वृष्टि कहते हैं और आदित्य प्राण का रूप है इसलिए और ये मघवान ये शह मग्वान सन आ, प्रजान पालयती दीगपाल है ना एक संसार के संचालन के लिए अनेकों दिकपालों में दस दीखपालों में एक दीगपाल इंद्र भी है प्रजापति के द्वारा नियुक्त देवता तो यह मग्वान शब्द का अर्थ है इंद्र तो मुख्य प्राण ही इंद्र बन करके दिक्पाल बना हुआ है उस दिख प्रजा का पालक है और ये वायुसन सन ते ये लगाना वायु बन करके आवह प्रवाह इत्यादि रूप वायु बन करके क्या करता है बास्वरूप जल को ग्रीष्म काल में ऊपर उठाता है और फिर बादल बना करके जिधर चाहिए उधर उन बादलात्मक जल को आ, ले जाता है गतिमान है कौन ये वायु बन करके प्राण ही और ये शह पृथ्वी रई पृथ्वी देवता बन करके एक प्रकार से पृथ्वी बनकर के सबका आश्रय बना है सर्वात्मक है न प्राण और ये सह रई तो मिथुन जो प्राण है उसको प्रधानता देते हैं और सर्वात्मकता ये करते हैं तो रई भी इससे अलग नहीं है ये मुख्य प्राण भी रई रूप ही है यानी रई भी मुख्य प्राण का ही एक रूपांतर है सर्वात्मक होने से रई देव ये देव यानी मुख्य प्राण ही है और जो भी इस संसार में सत यानि मूर्त पदार्थ है असत यानि अमूर्त पदार्थ है वे सब के सब और यद अमृतंच यद सत यानि मूर्तम यद असत यानि अमूर्तम और यत अमृतम और जो अमृत है अविनाशी है वो सबका सब, सब प्राण का ही रूप है यानी प्राण सर्वात्मा है ऐसी स्तुति वाग मुख्य प्राण की कर रहे हैं थोड़ा भाष्य है भाष्य को देखिए ये सब प्राणो अग्नि संतपति ज्लती और तथा ये सूर्य सन प्रकाशते तो सूर्य सन इसके बाद में टीकाकार लिखते हैं कि तपति इति अनुसंग तपति इस क्रियापद का अन्वय करना सूर्य के साथ भी भाष्यकार भगवान ने किया है और तपति का ही अनुसंग करके उसका अर्थ कर दिया प्रकाशत तप धातु का कर्ता जब अग्नि रूप होगा प्राण का अग्नि रूप विशेष तो तपति का अर्थ निकलेगा ज्वलती और सूर्य ये रूप विशेष तपति का कर्ता होगा तो ज्वल तपति का अर्थ निकलेगा प्रकाशत है नहीं यही बता रहे हैं। <coughs> तो तपती अनुशंग, अयम अयमा प्रकाशते यानी भाष्यकार भगवान ने यानी टिप्पणी और भाष्य टीकाकार इन दोनों का समन्वय बिठाने के लिए तपति शब्द का अर्थ निकालना होगा प्रकाशते ये इसलिए तपति अनुसंग ये करना और उस समय भाष्य न... नही टीका का टीका में ही तपति इति अनुसंगे कर दिया और संतापयति ये जोलती का अर्थ समझना जोलती जब तपती अग्नि के साथ ये करेंगे हाँ, हाँ और ज्लती का अर्थ है संताप यानी अग्नि संतापयति जो और वो असंग ये जो टिप्पणी में लिखा या तो असंगत ऐसा लिखते हैं असंग इतना नहीं असंगत होता तो आगे है तथा एश पर्जन्य परजन्य सन वर्षति ऐसा वर्ष क्रियापद का अध्ययन कर लेना और किंच मगवान यानी इंद्रसन सन पालयति प्रजा का पालन करता है और असुर जिघांसतीक्षा एक तो प्रजा का पालन करता है और असुर तथा राक्षसों का संघार करता है जिघांसती का अर्थ है एस वायु आवह आव प्रवाहादिद आवह प्रवाह ये वायु के भेद है और इस आवह प्रवाहादि रूप वायु विशेष भी यह मुख्य प्राण ही है तो टीका है थोड़ी सी इसको देखिए आवादय सप्त सप्त वायु गुणा और तथा तथाभूत सन मेघान ज्योतिष वहति ज्योतिषक्रादी वह आवह प्रवह इत्यादि सात वायु के भेद विशेष है और वैसा होकर के आवह प्रवाहादि रूप होकर के वह बादलों को और जो ये जो है ज्योति सूर्य किरणें इनको भी क्या करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है वह प्रापणी धातु है न तो मतलब बादलों को जिधर बरसाना है उधर ले जाता है आगे है एश वायु ये किंच पृथ्वी रईद देव सर्वस्व जगत सन तो इसके विषय में टिप्पणी में लिखा टीका में लिखा कि ये देव पृथ्वी सन सर्वस्य जगतो धारिता पृथ्वी बन करके ये प्राण सबका धारण करता है आश्रय देता है सबको और रई यानी चंद्र सन सर्वम पुष्णाती तो चंद्र बन करके सबका संपोषक बन जाता है औषधियों का और सत यानी मूर्त रूप है असत यानी अमूर्त रूप भी और अमृत अमृत यह देवान स्थिति ओ सब का सब यह प्रकृतो प्राण ही है आगे कहते हैं किम बहुना अधिक क्या कहा जा इसी प्राण में सारा संसार प्रतिष्ठित है ये छठवीं कंडिका में कहा जा रहा है इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं द्रंगणे शृणुयाम देवा